लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में है जहां पर हम लोग अलग अलग आर्टिस्ट से मिल रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो अभी हमारे बीच में फिरोज जाहिद खान जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है <laughs> तो आइए उनसे बातें करते हैं और हम लोग उनसे जानेंगे उन्हीं के बारे में तो आप सभी की तरफ से फिरोज जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद शुक्रिया मेरा नाम फिरोज जाहिद खान है लास्ट uh, 21 वन से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ अलग अलग जगहों में uh, मेरा बैकग्राउंड है आई एम फॉम नेशनल ऑफ ड्रामा उसके बाद uh, 1990 में पास हुआ मैं वहाँ से एंड आफ्टर दैट आई डी माई डिप्लोम फॉर मॉन्टवी लंडन वहाँ से वापस आने के बाद आई वर्क फॉर इंडिया टूडे एट ईयर्स लाइक वसंत वैली एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड आफ्टर दैट राहुल रवेल्ड कॉलमी हियो बॉम्बे में mm -hmm. तो उनकी अकेडमी है स्टिल एडलर उनके लिए काम किया फिर इसी बीच में एज ए हेड ऑफ़ एक्टिंग मैं चला गया अहमदाबाद अच्छा। वहाँ पे मैं वहाँ पे रहा एक साल वहाँ पे हेड हेड ऑफ़ एक्टिंग रहा इसी बीच में विस्लिंग गए ने मुझे बुला लिया बॉम्बे तो आई वॉज लाइक सीनियर एक्टिंग फैकल्टी ओवर थ्री इयस एंड इस बीच में बिकॉज आई आई वॉज वर्किंग विद द फाइन मिलिटेंसली आई वॉज वर्किंग विद विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक जितने पावर सेक्टर हैं एन टी पी सी एम सो वी डू कॉर्पोरेट वर्कशॉप इन दैट हाउ टू लाइक ऑल दियर इंजीनियर्स बट उनको एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है बट थियेटर कैन हेल्प थिएटर एंड फिल्म कैन हेल्प ए लॉट फॉर डिफरेंट टू एग्जीक्यूट डिफरेंट थिंग उसमें क्या है पर्सनल डेवलपमेंट है लाइफ स्किल्स है टीम ठीक है एंड राइट नो जो अभी क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स में लोग काम करते हैं उनकी वाइफ्स आफ्टर सर्टेन टाइम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घर में अकेले रह जाती हैं क्योंकि हस्बैंड जॉब पे होते हैं दिन भर ठीक है और चूंकि कॉर्पोरेट्स में आप बिजी बहुत होते हैं तो वो जब अकेले होती तो लोनलीनेस होता है तो उसको रिलीज करने का क्या है तो परफॉर्मिंग आर्ट से अच्छा माध्यम नहीं है तो मैंने इसको अपना फोटे बना लिया और ये मेरा पैशन है मैं पैसे से ज़्यादा है पैशन की वजह से करता हूँ और जहाँ आपका पैशन होता है पैसे अपने आप आते हैं इसलिए कॉर्पोरेट्स में कहते हैं लोग पैसे बहुत है पैसे कंफर्म है लेकिन आप पैसे तभी अच्छा कमा सकते जब पैशन भी आपका बरकरार रहेगा सिर्फ एक साल के लिए नहीं तो मैं बहुत पैशनेटली करता हूँ और फिल्म बहुत कम करता हूँ थिएटर बहुत करता हूँ बट मैंने ट्रेनिंग से रिलेट कर दिया अच्छा इसी चीज़ को मैं ट्रेनिंग में करे जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है चाहे वो चिल्ड्रेन हो या जो नई यूनिवर्सिटीज़ जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सब में मैं जाता हूँ वहाँ मेरे इलेक्ट्रिक्स चलते हैं इलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है कि वहाँ थिएटर एज ए मॉड्यूल रखा है फिल्म का मॉड्यूल है जहाँ पर जो बच्चे एम के हैं वो अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं लेकिन जब मार्केट में उसको बेचने जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए उनको उनका जो वॉइस इन स्पीच है अगर आप आपसे मैं बात कर रहा हूँ अपनी चीज़ को बेचना है मुझे तो आपको कन्विंस नहीं कर पाए तो मेरा आइडिया कितना भी अच्छा हो मैं नहीं बेच पाऊंगा ना करेक्ट तो उसको बेचने का तरीका क्या है अगर सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बात करने में और हाथ का जो कॉर्डिनेशन होना चाहिए वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक <laughs> है अगर वो नहीं हो बॉडी लैंग्वेज को बात करते बट ये अनकॉन्शसली भी हो ना कि प्लान वे में हो तो फिर मैकेनिकल हो जाएगा तो उसके कुछ एक्सरसाइजें जो मैंने डेवलप किए हैं क्या है कि आप you learn through different resources but once you start Executing your own way, जो कि मेरा बैकग्राउंड जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसका अलग बैकग्राउंड है समबडड इज कमिंग फ्राम साउथ उसका अलग बैकग्राउंड तो हर पर्सन का एक अलग बैकग्राउंड होता है तो हमें copy कर सकते मीन्स कि आपको लर्निंग कहीं से भी करना कोई गलत बात नहीं mm -hmm. But if you copying those things थिंग्स ना तो you are not able to execute more फाइनर way. Mm -hmm. आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने जो आपका background है उसके according अगर आप उसको execute करते हैं तो वो इम्पैक्टफुल होता है mm -hmm. तो टीचिंग में उसका फायदा मुझे होता है कि मैं जितनी चीज़ें एक्सरसाइजेज बनाता हूँ मैं अपने बैकग्राउंड की जो मैथ बचपन में देखता था ठीक है कई एक्सरसाइज है उसको डेवलप किए चाहे वो स्टेटस हो बहुत सारी चीजें हैं मैं उसका नाम जिक्र नहीं करना चाह रहा तो ये क्या है कि सिर्फ बच्चों से लेके मेरी जो एक्सरसाइजेज और मेरी जो क्लासेज है hmm. वो एक्टिंग जो प्रोफेशनल उनके लिए तो है ही है उनसे कहीं ज्यादा जो अनप्रोफेशनल है जो इस प्रोफेशन में नहीं भी हैं उनके लिए है इंजीनियर्स को एक्टिंग से क्या मतलब करेक्ट <laughs> बट आज सबसे ज्यादा मैं इंजीनियर्स के साथ काम करता हूँ क्या एनटीपीसी जितने भी पावर सेक्टर के जितने महारत्ना कंपनीज हैं वहाँ मैं मेरे मॉड्यूल्स चलते हैं मैं वहाँ के लिए क्लाइंट जैसे होते हैं ना तो उनका मैं एक वेंडर हूँ ठीक है उनके लिए और वहाँ उनके लिए मैं जाता हूँ और कोई एन में इतनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है भारतनी कंपनी होने की वजह से तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है एन टी का जहाँ मैं नहीं गया हूँ अच्छा। जहाँ मेरे मॉड्यूल्स नहीं चलते हैं या ना बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक शिव नादर हो गया बिम टेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा यहाँ मेरे मॉड्यूल्स चलते हैं मेरे नाम से ठीक है जहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को यह बताया जाता है कि आप इन चीज़ों को अगर कमांड अगर बॉडी लैंग्वेज वॉइस एंड स्पीच पर कमांड कर लेंगे या कैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है तो इन सब जो hmm. क्या -क्या -क्या hmm. जो मैंने पैकेज बनाया है है उनके लिए लिए हेल्पफुल एक्टर बनाने के नहीं उनकी पर्सनालिटी को डेवलप और सामने जब आप जिसके साथ आप काम कर रहे हैं और वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं है और मेरी जितनी भी वो बातों से नहीं करता पीपीटी कई कॉर्पोरेट्स में जो करते हैं ना वो पीपीटी ये सारी चीजें तो वो एक टाइम में ठीक लग जाता है फिर वो घर जाते है, वो खत्म हो जाता है कुछ हो जाते जैसे जाते है। जैसे वैसे तो जब <laughs> हम आपसे इंट्रैक्शन करना शुरू करेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी अगर आपके हम फिजिकली कुछ एक्सरसाइज बना दें या कुछ एक्टिविटीज बना दें तो वो क्या आपको याद रहेगा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी होती है प्लस आप इंटरेक्टिव होती है एक दूसरे को आप गिटेक जिसकी बात करते तो आपको फेस टू फेस होती तो वो चीजें आपको ज्यादा इंपेक्टफुल होती है और वो आप बहुत लंबे टाइम तक उसको रिलेट कर पाते हैं और उसकी जो ग्रोथ है ना आप खुद फील करते हैं मेरे एक्सरसाइज है थ्री थ्री डेज के वर्कशॉप जो होती है ना कॉर्पोरेट्स की उसमें लोग लिटरली रोते हैं बोलते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे कई ऐसे वर्कर्स uh, हैं जो 55 इयर्स में ये इस वर्कशॉप को कर रहे थे मेरी वर्कशॉप को वो ये रो करके कहते थे कि ये चीज़ें मुझे बहुत पहले मिली होती तो मेरे लिए बेनिफिशियल होती प्लस ऑर्गेनाइशन के लिए बेनिफिशियल होते बहुत वेस्ट तो वो लिटरली रोते हैं कि अगर ये चीज़ें पहले मिली कई लोग हैं जो एक दो साल में रिटायर होने वाले होते हैं उनके साथ किया कई बार उन, उनके ये रिएक्शंस मिलते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो तो क्या कह सकते हैं जो इन्जॉयमेंट मिलती है जब अच्छा काम करते हैं और जो ये रिएक्शन मिलते हैं ना तो मेरे लिए पैसे से बड़ी चीज़ होती है तो वो सेटिस्फेक्शन की बात करें मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एक्टर हो इतने ट्रेन एक्टिंग में किया है लंदन से भी करके आए उसके बावजूद आप एक्टिंग से ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं चूंकि मेरा जो पैशन है वो फुलफिल जिस चीज़ में हो रहा है और सेम टाइम्स पैसा भी आ रहा है दोनों चीज़ें आ तो वाइन आउट करें और जब तक खुशी लाइफ में मिले ना जिस काम को करने से वो काम करना चाहिए वो काम सही मेरे <laughs> तो ये ये मेरा है दिनचर्या इसलिए मैं स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटीज कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स में इटी जो कैंपस सिलेक्शन होता है वहां से लेकर के टिल ईडी लेवल के वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ अलग अलग शहरों में अलग अलग नॉर्थ अभी नॉर्थ ईस्ट में पूरे नॉर्थ ईस्ट में था अलग अलग कंपनीज के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं निक्को है, है गेल है ओएनजीसी है ये सारे सारे मेरे क्लाइंट्स हैं अच्छा चलिए फिरोज जी ने अपनी कहानी हमें बताई है और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है जहाँ हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं इसमें कैसे काम करेंगे लेकिन उसको आपने अपनी टेक्निक से और उनके लाइफ में अब बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रेस कम करने के लिए सारी चीज़ें हैं तो नेचुरली सभी लोग इसको यूज़ करेंगे और जितना उन लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल वो जैसे सेमिनार्स होते हैं पीपीटी पे वो चीज़ें नहीं आपने की हैं इसको बिल्कुल नए तरीके से किया है तो नेचुरली लोगों को बड़ा पसंद आएगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से भी जुड़े हुए हैं अलग अलग परेट सेक्टर में आप जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारी चीज़ें करते हुए कहीं कही ना कहीं एक आम इंसान की तरह आप जिंदगी जीते होंगे और जब हमारे पास तनाव आता है स्ट्रेस आता है तो उसको कैसे आप कम करते हैं आपका टेक्निक क्या है आप अपने आम, मन को कैसे ठीक रखते हैं सबसे अच्छी चीज़ की है मन को ठीक करने में क्या होता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सपेक्टेशन होना कोई बुरी बात नहीं है ठीक है डिजायर होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन डिजायर को पूरा करने का प्रोसेस जिस दिन आपको मिल गया ना जिसको कहते हैं रामबाण अच्छा, उस दिन आप चीजें से इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तो मेरा रामबाण बाण यह है कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों के रेफ्रेंस लेता रहता हूँ तो टाइनी हैबिट्स करके हैं वर्ल्ड वाइड लोग उसको फॉलो करते हैं वो कहता है डिज़ायर कभी अपना रखो जो भी रखना है बट डिज़ायर का प्रोसेस एक बना लो प्रोसेस क्या सपोज कि आप रोज़ प्लान करते कल उठूँगा पांच किलोमीटर चलना है मुझे ठीक है तो वो कहता है कि आप पाँच किलोमीटर का प्लान मत करो अच्छा क्या होता है कि पांच किलोमीटर जैसे क्या ना सुबह उठ कर रहे नहीं यार बहुत आज ठंड है कोई एक रीजन आप बना लेते हो अपने मन में और क्या करते हो कि आप उस रीजन की वैसे नहीं जाते हो आप वो कहते हैं कि आप सुबह प्लान करो कि सुबह उठूंगा फिर सो जाऊँगा ठीक है <laughs> नेक्स्ट डे आप प्लान करो कि और शूज पहनूंगा फिर खोल करके सो जाऊंगा थर्ड डे प्लान करो करके एक कदम चलूंगा तो वो क्या ना थोड़े थोड़े में आपको जहां जाना वहाँ चले जाएंगे बट वो थोड़ा टाइम लगेगा बट प्रोसेस के थ्रू वहां पहुंच जाएंगे ठीक है तो जो आपकी कुंठा का बात हुई है जब आपकी अचीवमेंट नहीं होती आप लगता है यार पेट तो ऐसा ही है इतने साल से मैं प्लान कर रहा हूँ डाइट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है फर्क तो क्या वहाँ से फिर आपकी चीजें तो रिलीज ऑफ इमोशन नहीं हो रहा है दूसरी चीज़ है कि हर मोमेंट में एक चीज बना लो जो मैंने अपना बनाया है कि हर एक घंटे में प्लान कर लो कि एक मिनट मुझे अपने आप को देना है एक मिनट में क्या है जस्ट कुछ नहीं सोचना है अपने आप को आईज क्लोज करके अपने बारे में कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचना तो अपने आप को ब्रेक देना अपने आप को ब्रेक।, ब्रेक देना okay. तो उससे रिलीज ऑफ इमोशन होगा बेसिकली क्या होता तो है जो आपके अंदर जितनी चीजें हैं ना जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती हैं तभी तो आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे रिलीज करें रिलीज करने का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है हर पर्सन का एक अलग, अलग हो सकता है तो रिलीज ऑफ इमोशन जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी क्या होता है कि जब खुशी होती है तो हम बली का एक प्रोसेस है ना तो कथार्सिस एक वर्ड है जो ग्रीक से आया कि वहाँ खुशी होने पे भी बलि देते हैं और दुख होने पे भी बलि देते हैं ठीक है तो उसके पीछे रीजन है ज़्यादा दुख भी हार्मफुल है और खुशी भी ज्यादा हार्मफुल है तो उसको रिलीज करने के लिए कुछ भी हो सकता है जैसे बलि है तो बली की जगह पे आप कोई प्रोसेस और भी हो सकता है ये और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है तो वो आपको आपके लिए हो सकता है आपके लिए एक म्यूजिक जो है बहुत पसंद है उसको सुनने से रिलीज मिलता हूँ तो आपको एज ए पर्सन आपको ढूंढना है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है वो टैबलेट कुछ नहीं है जो सबके लिए काम करेगा हर के लिए एक अपना टैबलेट होना चाहिए तो वह आपको अपना एक मेडिसिन या जो भी प्रोसेस है वो ईजाद <laughs> करना पड़ेगा वो बिकॉज ऑफ आपके बैकग्राउंड के लिए हो सकता है मैम बैकग्राउंड परफॉर्मिंग आर्ट है तो मेरी कोई चीज म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आती है तो उसको सुनने के बाद मैं रिलीज करता हूँ ठीक है <laughs> बहुत सारे बहुत सारे क्रिकेट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग करते हैं उसके पीछे रीजन ये है तो स्ट्रेस को कम करने का जो आप खुद ही ये हैं ठीक है आपको ही ढूंढना पड़ेगा आपको ही ढूंढेगा आपके बिकॉज वो आपके, आपके लिए ठीक है लिए। आप ये नहीं रामबाण है की ये गोली आप ये टेबलेट काम करेगे सबके लिए ऐसा नहीं <laughs> चलिए फिरोज जी ने बहुत ही अच्छी बात आपको बताया है आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना पड़ेगा हमें कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम्स है अपना स्ट्रेस लेवल है तो उसे कम करने के लिए आपको खुद तरीका ढूंढना पड़ेगा तो दो चीज़ें उन्होंने बताई कि एक तो आप कुछ अच्छा सोचो या कुछ सुनो म्यूजिक सुनो म्यूजिक से भी आपको जो है रिलीफ मिलेगा दूसरा बली यानी किसी चीज़ों को ख़त्म कर देना है जो चीज़ें आपको बहुत सता रही हैं उन चीज़ों को अलग कर दो या उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसको पकड़े रहेंगे तो आपको स्ट्रेस फील होगा आप उसको छोड़ दीजिए अब कुछ नया सोचिए तो हो सकता है कि इससे आपको जो है रिलीफ मिलेगा तो ये अलग अलग तरीका है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हर व्यक्ति का अपना एक तरीका हो सकता है तो इसे ढूंढना भी आपको पड़ेगा और तब जाके आप इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं या एक पीसफुल एन्वायरमेंट क्रिएट करके अपना काम कर सकते हैं ऐड करना चाहूँगा कि आप फिफ्टी आप जो स्ट्रेस लेवल आपका इसलिए बढ़ता है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि दूसरा अच्छा है जेलेसी, तो आप उसके लिए आप सोचो कि आप पॉजिटिव हो होकर अपने लिए काम करो ना चीजें वर्कआउट होंगी लेकिन तो वो उसका है नेगेटिविटी। ये वर्ड बराबर बहुत सारे लोग बोलते हैं निगेटिविटी यही है कि आप किसी को देख करके खुश ना हो ठीक है या किसी को कुछ भी वो कर रहा है तो उसमें कुछ ढूंढना यार ये नुस् ढूंढना तो वहां से निगेटिविटी और निगेटिविटी क्या करती है आपके पूरे माइंड पे ना पर्सनालिटी हाँ, पे इंपैक्ट करती है, है। उसकी वजह से वो सारा स्ट्रेस आपको बढ़ता जाता है तो ठीक आपने है।, हाँ, है, बहुत चीज़, इसलिए बहुत जरूरी है हम बोलते हैं लेकिन हम यूज नहीं करते हैं है। तो बिलीव करना पॉजिटिविटी हाँ, आपको हेल्प करती है और एक चीज और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाइफ में अच्छा होने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है पंक्चुअलिटी है लाइफ में जो मैंने इवॉल्व किया दूसरी चीज है कितने भी प्रॉब्लम है लाइफ में ये माइंड आपको चैनलाइज करता है माइंड लीडर है आपका तो माइंड पे कितना कमांड करने की कूबत है आपकी मेरी है चैलेंज मैं करता हूं मैं अगर मैं सोच लेता हूं कि मुझे इस वक्त पहुंचना है मैं पहुंचता हूं क्योंकि माइंड को मैंने कब्जे में कर लिया है ये बहुत इजी नहीं है नहीं। आ, मुश्किल है बट मैंने कर लिया क्योंकि मैंने अपने प्लान किया है कि लाइफ में दो चीजें रखूंगा लॉयल रहना है अपने काम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना काम जानना है जरूरी है प्लस लॉयलिटी बहुत जरूरी है लॉयलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी और के लिए मैं आपके लिए लॉयल हूँ वो सेकेंडरी है फर्स्ट अपने आपके लिए आप अपने आप के लिए लॉयल होंगे ना तो दूसरों के लिए अपने आप होंगे तो करेक्ट है ना तो ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के पहले अपने आप के लिए ये दूसरी बात होगी तीसरी बात जो है अपने माइंड पे कमांड करना कमांड तभी हो पाएगा जब आपका जो पेशेंस लेवल है पेशेंस कैसे आएगा उसके सारे प्रोसेस हैं कहना ठीक <laughs> है मैं ये, ये स्टेप वाइज बता <laughs> रहा हूं जो मैंने किया है, तो माइंड को मैं चैनलाइज करता हूं कि मुझे बहुत आज दर्द हो रहा है मेरा शो है या कुछ भी है मैं अपने माइंड से बात कर सकता हूँ कि नहीं है ठीक है मैं अगर अपने शोज करता हूँ इवेंट्स भी करता हूँ इवेंट्स कर रहा हूँ तो उसमें बहुत स्ट्रेस होता है तीन चार दिन तक लगातार आपको खड़े रहना पड़ता है चीजें करने पड़ते हैं लेकिन मुझे कभी मैं आज 21 साल से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ 2000 थाउजेंड 99 नाइनटी नाइन पास आउट हुआ है आज तक मैं किसी शो में चैलेंज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ <laughs> मैं भी इंसान हूँ बीमार हो सकती क्यों नहीं हुआ ऐसा नहीं कि बीमार हुआ हूँ बट शो में कभी क्योंकि वो माइंड से मैंने चैनलाइज किया कि मैं नहीं बीमार हूँ तो मेरा after certain time के बाद माइंड एक्सेप्ट कर लेता कि आप हाँ, बीमार नहीं हो जैसे शो खत्म होता मैं बैठता तो वो बहुत सी बात है लेकिन उस मोमेंट जब आपका काम है वो सफर आपकी बीमारी की वजह से या किसी वजह से सफर नहीं होना चाहिए तो माइंड पे कमांड कैसे करें हर पर्सन सेम चीज वही है कि आप कैसे करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने शायद सुना है हाँ <laughs> मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप सभी श्रोताओं से कि आप इन बातों को थोड़ा गौर करके फिर से एक बार रिवाइव कीजिए क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ें हैं ये हमारे डेली रूटीन में काम आएगी हर पल हमें काम आएगा थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर ध्यान देके हम इस पे काम करते हैं अपने आप पे काम करते हैं तो हम अपना जीवन बेहतर बनाते हैं और दूसरों का भी बनाने के लिए हेल्प हो सकता है सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम खुद को सॉल्व करना है लेकिन किसी से आप सहारा जरूर ले सकते हैं गाइडलाइन ले सकते हैं तो फिरोज भाई से हम लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं अच्छा लग रहा है मुझे भी और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप फिल्म से जुड़े हुए हैं एक्टिंग से जुड़े हुए हैं तो एक गीत इसके साथ मैसेज हमारे श्रोताओं को जो आपके दिल के करीब है और आपको एक संदेश देता हो शांति का प्रेम का आनंद का ऐसा कुछ गीत आप गुनगुनाएंगे एक लाइन मेरा जो पसंदा गीत है जो बहुत दिल से भी जुड़ा है मैं बहुत जब भी मायूस होता तो गाता हूं तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं हो हैरान हूं मैं तेरे मासो सवालों से परेशान मैं हो मैं तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हो मैं नमस्कार <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया Thank बहुत ही प्यारा सा गीत आपने धन्यवाद आपका और इसी के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं और फिरोज जी को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और फिरोज जी को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले मोड पे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं हम लोग लोनावाला में पहुंचे हुए हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव में आए हुए हैं जहां पर हम लोग अलग अलग देश से आए हुए आर्टिस्टों से मुलाकात कर रहे हैं अभी हमारे बीच में केरल से सोहन जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टर है और बड़े अच्छे मुस्कुराते हैं <laughs> और सोहन नहीं नहीं, रेडियो में ये आ, आ, आ, आ, आ, नहीं मालूम पड़ेगा नहीं कुछ लोग देख भी रहे हैं टीवी पे <laughs> तो आइए सोहन जी से बात करते हैं कि वो अपने बारे में बताएं अपने जिस फिल्म की डायरेक्शन किए हैं उसके बारे में बताइए तो आप सभी की तरफ से सोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप बढ़िया <laughs> तो मैं चाहूंगा कि आपका जो डायरेक्शन में बनी हुई फिल्में हैं कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं उसके बारे में मैं तो अभी तक चार फिल्म्स डायरेक्ट किया है मेरा पहला मूवी तो इसका नाम तो मलयालम में ओरक वल्लपोर्म ऐसा था ओरक वल्लोर्म मीन्स रिम्बर वंस इन ए वाइल्ड इंग्लिश में ऐसा होगा ट्रांसलेशन ए, हिंदी में क्या होगा ए, मुझे, मुझे पता ही नहीं है मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है मेरा पिताजी तो हिंदी आ, हिंदी अध्यापक था इसलिए मुझे सोहन नाम दिया वह सोहनलाल द्वेदी एक पोएट था मेरा फुल नेम तो सोहनलाल होम तो इसलिए मुझे भी वो सोहनलाल नाम मिला ये केरला में ये सोहनलाल नाम तो बहुत रेयर है लेकिन हिंदी में नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जाओ हमको ये सोहनलाल आइसक्रीम पार्लर देख सकता है सोहनलाल वर्कशॉप देख सकता है सोहनलाल हलवा देख सकता है तो यहाँ तो सोहनलाल बहुत कॉमन बहुत है कॉमन। <laughs> हो गया, लेकिन अब हो गया। अब केरला में भी किसी और लोगों को भी है सोहनलाल नाम सोहनलाल जी आपका इस डायरेक्शन में आना कैसे हुआ uh, मेरा ये चाइल्डहुड में हिम में तो ये रियलाइज किया था फनी स्टोरी बिहाइंड इन नाइन्थ स्टैंड आई वेंट टू वॉच ए मूवी एक क्लास से जंप करके मूवी देखने के लिए गया था ये वापस आने पर एक टीचर था वो क्लास में Uh, उसको नहीं पता चला हम प्रीवियस क्लास में यहाँ नहीं था ये uh, लोग uh, मूवी देखने के लिए गया ये नहीं मालूम था लेकिन विदाउट नोइंग एनीथिंग द टीचर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मूवीज ही वाज़ आस्किंग लाइक डू यू एवर थिंक अबाउट ए शॉर्ट ऑफ ए फिल्म हाउ द फिल्म मेकर डिड दैट वन वे दैमरा अध्यापक uh, so, uh, hmm. uh, uh, uh, जो कहा था ना मैं इसके बारे में सोच, सोच कर रहा था तो इसलिए uh, उसी दिन से मुझे सिनेमा के बारे में मैं एक हाउ द फिल्म इज बींग प्रोड्यूस्ड इसके बारे में मैं सोच, सोच रहा, रहा हूँ उस दिन से <laughs> <laughs> आई थिंक दैट डे फिल्म मेकिंग बिकेम माय मेकिंग्रीम चलिए बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया कि किस तरह से डायरेक्शन में आपका आना हुआ और हमारे जीवन में बचपन में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं अपने करियर के लिए या फिर हमें डी मोटिवेट भी करते हैं किसी चीज़ के लिए तो यहाँ पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी चीज़ को कैसे संभाल के रखते हैं कैसे मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे अपने करियर में या अपने लाइफ में उस कला को यूज़ करते हैं या उसको अच्छी तरह से फ्रेमिंग करते हैं तो सोहनलाल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि उनका डायरेक्शन का काम कहाँ से शुरू हुआ कैसे उनका आना हुआ वो एक स्टोरी के माध्यम से हमें बताया है तो वो आइए आगे, आगे, आगे बढ़ते हैं क्या बात है? <laughs> <laughs> तेरह साल की उम्र से उनका जो है डायरेक्शन का काम शुरू हो गया था और आज चार फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज पब्लिक को जैसे एक डायरेक्शन माना मैसेज देना होता है लोगों को फिल्म के माध्यम से हम कुछ देते हैं लोगों को तो एक मैसेज के रूप में अभी जो श्रोता मित्र हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? चाहिए फिल्म सारा फिल्म में मैसेज होना जरूर Uh, है या नहीं ये मुझे uh, पता, पता ही नहीं है लेकिन ए, मेरा ये जो लास्ट फिल्म है ए, अपू इन सर्च ऑफ ट्रूथ सती की खोज में अपू इसमें एक मैसेज है आई जूल दैट मूवी इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड वैल्यूज एंडम mentioned uh, the protagonist of the movie is in search of truth so whether we have to stand with truth or not uh, that's the main conversation and uh, that's the message itself yeah सोहनलाल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि उनका जो आखिरी फिल्म है सत्य की खोज इस फिल्म में जो है एक कैरेक्टर है जो सत्य की खोज करता है और सत्य पे चलना है या असत्य पे चलना है ये फिर पूरा ही फिल्म में इन चीज़ों के बारे में एक कॉमन मैन की सोच और उसके साथ में सही दिशा में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें गांधी फ़िलोसफी गांधीज़ वैल्यूज़ को लेकर बनाया गया है ल जी ने कन्वर्सेशन को कम्पलीट किया कि फिल्म उनको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग जब सत्य और असत्य के बीच में एक ध्वध चलता है और हमारे मन में भी वो चलता रहता है अगर हम असत्य को सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी स्वीकार कर लेते हैं कुछ पैसों के लिए लालच के लिए या कुछ हमें चीज़ें वस्तु चाहिए तो उसमें चीज़ें वस्तु पैसा मिल जाता है लेकिन अंदर से डर बना रहता है अंदर से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वही चीज़ सोहनलाल जी बता रहे हैं अगर हम लोग सत्य को अपनाते हैं और उसके साथ में हमें पैसा कम मिले नहीं मिले लेकिन एक दिन के अंत में हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और खुशी ये हमारा अपना जीवन का एक बहुत बड़ा प्राप्ति है जो हम सभी चाहते हैं हम पूरे मेहनत करते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो अगर सत्य के रास्ते पे चलते हैं सत्य के साथ चलते हैं तो हमें नेचुरली पूरे समय के लिए खुशी मिल जाती है और ये खुशी हमारे साथ रहना चाहिए ये बहुत ही सुंदर मैसेज है एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने का थैंक यू सो मच अल मी टेल यू दिस टू आई वॉज वर्किंग विदी वी चैनल फॉर अराउंडीन ईयर्स बेसिकली आई एम्सो मीडिया पर्सन यू आर ए वेडिंग एवरी थिंग और रियली वांडरफुल सुहरलाल जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए और आप भी अपने इस डायरेक्शन लाइन में बहुत आगे बढ़े बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों को पहुंचाएं जीवन जीने की कला सिखाएं ऐसी शुभ भावनाओं के साथ फिर से एक बार आपका और आपकी पूरे टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच देखो निकले चमक के सारे ये सबका दिल बहलाए मैंने इनका दिल बहलाओ ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ हीरो इनसे टकराया हीरो को गुस्सा आया हम यारों का मार दुश्मनों का दुश्मन मक्त धना धन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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर जी हाँ हम सभी लोग यहां पर लोना वला पहुँचे हैं और आप यहां से सुन रहे हैं फिल्म उत्सव के बारे में लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव जो चल रहा है पिछले तीन चार दिनों से और हम लोग यहां पर अलग अलग एक्टर प्र... फिल्म प्रोड्यूसर राइटर इन सभी से मिल रहे हैं और आपको भी उनसे मिलाने की या उनसे रूबरू होने का एक मौका दे रहे हैं तो आइए अभी मेरे साथ हैं फिल्म फिल्म मेकर विनायक शाह हमारे साथ हैं उनसे बातें करते हैं आप सभी की तरफ से विनायक शाह का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू कैसे हैं आप बस ठीक है ठंडी का मौसम का मज़ा ले रहे हैं <laughs> और लोनावाला आ गया तो मौसम का आनंद ही कुछ और हो जाता है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है और बहुत ही ग्रीनरी है और मौसम भी खुशनुमा है yes, तो yes. आइए आगे बढ़ते हैं विनायक जी मैं चाहूँगा कि फ़िल्म प्रोडक्शन में कैसे आपका आना हुआ इसके बारे में बताइए मैं एक्चुअली पहले थिएटर बैकग्राउंड से था तो मैं थिएटर में एक्टिंग करता था थिएटर करता था तो हमें एक्चुअली हमेशा एक्टिंग का जो शौक़ रहता है हमें पता नहीं होता वॉट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा तो फिर मैंने सोचा कि भाई हमें मैं कुछ एक प्रोडक्शन का कोर्स करूँ जिसमें मुझे पचास पता चले वॉट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा तो मैंने एम ई टी इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया जो बैंड्रा में है कॉलेज वहाँ पे मैंने स्टडी किया और उसके बाद मैं एक एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ लगा वहाँ पे हमने एक साल काम किया फिर हमने सोचा कि मैं और मेरे पार्टनर ने जिसका नाम विनीत कटारिया है तो हम लोग ने दोनों ने मिलकर सोचा कि हम एक ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस खोलते तो फिर हमने खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला और हम फिर कॉपरेट फिल्म्स बनाते थे एड फिल्म्स बनाते थे बहुत जिद्दोजहद की तो पाँच छः साल में बहुत सारे कंपनीज को काम करके दिया और फिर हमने खुद की शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई तो ये हमारी तीसरी शॉर्ट फिल्म है जो यहाँ पे प्ले होने वाली है फिल्मोत्सव में सिक्सटीन को सो तो ये जर्नी है फिलहाल अच्छा जो फिल्में आपने बनाई शॉट फिल्म जो yes, आपने बनाई yes. तीन फिल्में आपने कहा तो कौन कौन सी फिल्म है उसका थीम क्या है उसके बारे में पहली एक शॉर्ट फिल्म थी जो हमने टैटू नाम था उसका वो एक पब्लिक सर्विस फिल्म थी मतलब उसमें एक सोशल मैसेज था कि हमें जाके वोटिंग करना चाहिए आ, और मुंबई में जैसे पता है कि हमें टर्न टर्नआउट बेसिकली फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट जो बहुत कम माना जाता है तो हमने वो टाइम पर ये बनाई थी फिल्म जब लोकसभा का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था जब मोदी वेव चल रहा था और वोटिंग करना बहुत ज़रूरी था वो टाइम पे तो हमने वो फिल्म बनाई थी और हमने फिर सोशल मीडिया पे डाली तो ये अर्निंग के हिसाब से नहीं बनाई थी एक कॉन्सेप्ट अच्छा था और इसमें एक अच्छा मैसेज था तो हमने बना के डाली थी ये फिल्म दूसरी फिल्म हमने ओल्ड एज पर बनाई थी अच्छा। कि ओल्ड एज जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो कैसे आप अनबन होती है क्या क्या होता है और आप उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हो oh. तो उस पर एक बहुत एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसमें हमने हमने लास्ट में एक मैसेज दिया था कि माँ बाप को और क्या करना पड़ेगा जिससे आप उनको ओल्ड एज होम में ना भेजो hmm. और तीसरी फिल्म अभी ये है जो कास्टिज्म पे है और कास्टिज़म में कैसे होता है क्या चीज़ें होती कैसे कैसे प्रेशर्स आते और कैसे एक भाई अपने बहन के लिए ऐसी कुछ चीज़ें करता है जिससे उसके डैड बहुत शॉक्ट हो जाते हैं और एक अलग ही टर्न मारता है तो ये हमने एक रक्षाबंधन के टाइम पे ये फिल्म बनाई थी वो आ, दिमाग में रख के तो ये ये पूरी कास्टिज्म पे है फिल्म अगेन ये शॉर्ट फिल्म ही है सब चीज़ हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे नौ मिनट की फिल्म है ये तो नौ मिनट में हमने ये चीज़ बताई है चलिए विनायक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तीनों फिल्मों के बारे में और जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्रों को या युवा साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देखिए बस ये मैसेज है कि फिल्म मेकिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है आ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बनानी चाहिए बट हाँ एक है कि आप पहले कुछ काम कर लीजिए थोड़ा सीख लीजिए थोड़े पैसे बनाइए फिर अगर आपको कुछ करना है तो आप करते रहिए उस वो डायरेक्शन में और दूसरी बात यह है कि आपको आपका काम ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कुछ और भी मिल सकता है कुछ और भी मिल सकता है तो आप वो सारे काम करते जाइए जिससे आप वो रस्ते पे रहे और वो फील्ड में रहे जिससे आप वो फ़ील्ड से बाहर ना निकल जाए क्या हमें क्या होता है कि नहीं भाई मेरे को तो एक्टिंग ही करना है तो आप वही एक्टिंग नहीं मिल रही है तो आप डिसअपॉइंट हो शायद निकल सकते हो लाइन से तो आपको अगर कोई दूसरी चीज़ें मिल रही तो आप वो करते रहिए पैसे कमाइए सर्वाइवल होते रहेगा और फिर आप अपने मेन एम पर फोकस करते तो रहिए जिससे आप वो फील्ड में भी रहेंगे और आप का कुछ ना कुछ हो भी सकता है बुमन ईरानी को भी बहुत टाइम लगा था एक एक्टिंग का रोल मिलने के लिए पर आज उनको मिलते ही जा रहा है रोल्स उनको कौन कौन से एज में मिला था वो हमें सबको पता है तो बहुत सारे इरफान खान हैं नवासुद्दीन सिद्दीक ये बहुत लेट मिला है हाँ फोर्टी के ईयर्स में तो आज आदमी वहाँ तक भी तो पेशेंट से रहा ही है सो ये एक मैसेज है चलिए विनायक जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमें जो है कभी कभी फिल्में देखते हैं या फिल्म प्रोडक्शन को देखते हैं तो लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए हमें भी आ, एक्टिंग करना चाहिए लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि भाई आप एक्टिंग करना चाहते तो डायरेक्टली हीरो ऐसा मेन रोल मिले ये सोच के अगर आप काम करने के लिए निकलते हैं और वो काम नहीं मिलता है तो आप डिसपॉइंट होकर परेशान होकर अपने ज़िंदगी को बर्बाद ना करें ये बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है कि, कि बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं फिल्मी दुनिया में अपने आप को स्ाबित करने के लिए और वो बहुत समय तक जो है स्ट्रगल करके या तो डिसअपॉइंट होके वापस चले जाते हैं या फिर वो बाइश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो ऐसी हालत हमारी ना हो हमें जो है अपना प्रोफेशन जो है आ, काम करते हुए ऐज ए हॉबी और एज़ ए रुचि आप इसको करते रहें टाइम निकाल के पार्ट टाइम में और जब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका काम हो रहा है तो वहां पर जंप भी कीजिए yes, क्योंकि आप अपने आप को साबित कर सकें yes, yes. लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना है ये मैसेज था yes, yes. तो विनायक जी थैंक यू सो मच और हमारी और से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड पे अगले आर्टिस्ट से बात होगी तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो जान जानी जनार्दन पम पम, पम पम पम जान जानी जनार्दन पम पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हो दुश्मनों का दुश्मन देव धन धनी जो जानी जनार्दन ओ जम जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हो मैं आया हो यारों काम यार दुश्मनों का दुश्मन देव धन धनी Janani Janardan, Tara Ram, Pam Pam Pam Pam. Jan Jani Janardan, Tara Ram, Pam Pam Pam. नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पर लोनावाला में हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हम लोग आर्टिस्ट लोगों से बातें कर रहे हैं तो अभी हमारे बीच में दो आर्टिस्ट हैं मेरे साइड में बैठे हैं साहित्य साहित्य और श्रुति जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं हम लोग देखेंगे कि उनके जीवन में आ, एक्टिंग का ये जो करियर है या एक्टिंग एक्टिंग में कैसे उनका आना हुआ वो सारी बातें उनसे जानेंगे और सबसे पहले मैं साहित्य से, से आपको जुड़ना <laughs> <मुझे नहीं। नहीं। laughs> <दिवेड़ीस पॉस्ट। laughs> Yeah. <laughs> तो चलिए अब साहित्य का ने दिल ने है तो ओहो हो <laughs> <laughs> तो चलिए मस्ती तो होती रहेगी रेडियो आप सुन रहे हैं 90.4 और सुनते रहिए रहिए हमें अपना जो है प्यार चौरानबे 14 15 14 15 इस नंबर पे देते रहिए तो चलिए सीधे मैं जोड़ता हूँ श्रुति जी के साथ श्रुति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच कैसे आप मैं ठीक हूँ आप बताए <laughs> हम अभी डबल अच्छे होंगे आपको अच्छा। देखकर श्रुति <laughs> जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए तो मैं एक्चुअली एक्टिंग uh, में हूँ और uh, मेरे जो पिताजी हैं वो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं तो बचपन से ही मैंने uh, सेट पे रहना से देखा है और कैमरा के पीछे कैसे काम किया जाता है बट मुझे कैमरा के पीछे काम करने में इंटरेस्ट नहीं था मुझे था कि मैं कैमरा के आगे जाके काम करूं <laughs> और जब डैड ने देखा कि थोड़ा बहुत कर लेती हैं तो बचपन से ही वर्कशॉप्स और इसमें लगाया और फिर उसके बाद डिप्लोमा कोर्स कराया और फिर बजाज सो के साथ पर्सनल ट्रेनिंग कराई सो हाँ जी अभी चल रही है अब देखते हैं कहाँ तक जाती हैं <laughs> अच्छा, आपका जो एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसे आप अपना फैन या उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिलता है ऐसा कौन है ऐसा तो देखिए सर कोई एक फेवरेट नहीं है बिकॉज हर एक एक्टर कोई कोई फिल्म्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है या कोई कोई फिल्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है जैसे शाहरुख जी ने माइन एमिस खान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है शाहिद कपूर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कपीर सिंह में तो आ, आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो मेरा कोई ऐसा कोई एक फेवरेट नहीं है बस हर एक मूवीज़ uh, में जिस तरह से परफॉर्मेंस होती है बस उनसे थोड़ा सीखते रहते हैं बस लेकिन ऐसा होता है ना किसी चीज़ को देखकर जैसे आपने शाहरुख जी के बारे में बताया कि उनका वो डायलॉग और वो फिल्म उन, उनकी अच्छी लगी ऐसे कोई एक्ट्रेस के बारे में बताइए जिनका एक्टिंग अच्छा लगता हो डायलॉग डिलीवरी अच्छा लगता जूही चावला, <laughs> चावला? <laughs> जी मुझे एक्चुअली नाइन्टीज़ की हिरोइन ज़्यादा अच्छी लगती थी तो जूही चावला माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय तो ये सब क्योंकि आ, बहुत ही सटल रहती थी और बहुत ही अच्छे तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी भी इतनी अच्छी थी और बस जूह मैम की तो बहुत बड़ी फैनू में चलिए श्रुति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको जूही चाला का जो एक्टिंग है या उनकी फिल्में अच्छी लगती हैं और शाहरुख खान की भी फिल्में अच्छी लगती हैं तो आइए इन दोनों से आप सीखते रहते हैं वैसे सभी कलाकारों से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है क्योंकि हम लोग जब किसी अपना करियर बनाने चाहते हैं या अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक हमारे दिमाग में हो कि हमें सबसे सीखना है तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास कोई बैरियर्स नहीं आएगा कोई मुश्किलें नहीं आएगी आप क्योंकि पहले से आपने मैंटली अपने आप तैयार किया है सीखने का जब आदमी सीखता है तो आगे बढ़ता है तो आप आगे बढ़ें ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं मंगल कामनाएँ हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं आप सभी को साहित्य जी से जोड़ना चाहूँगा साहित्य कैसे आप मैं बढ़िया हूँ धन्यवाद अपने बारे में बताइए मेरे बारे में क्या मैं क्या बताऊँ मैं एक्टिंग में आ गया मुझे शौक था लेकिन मैं बनना चाहता था एक खिलाड़ी क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया और जैसे कि श्रुति जी के भी पिताजी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं वैसे मेरे भी पिताजी और माता दोनों इस लाइन से जुड़ी हुई हैं और पिताजी बिहार से आए थे और फोटोग्राफर बने और माताजी दिल्ली से आई थी वो एक्ट्रेस बनी तो मैंने माताजी के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं भी एक्टर ही बन जाता हूँ और मैं भी एक्टर बन गया और मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से अपना कोर्स किया उनके साथ थिएटर किया और फिर मैं आगे बढ़ा अच्छा कौन कौन से एक्टिंग वगैरह किसी सीरियल में या टी में एक्टिंग किया उसके बारे में मैंने दूरदर्शन पे दो शो किए थे एक का नाम था नन्ही सी कली मेरी लाडली जिसके 250 एपिसोड हुए थे और एक डांस शो था जिसमें मैं एंकर था और उस शो के लिए मुझे आई अवार्ड्स में बेस्ट एंकर के लिए नॉमिनेट भी किया था अमिताभ बच्चन जी के साथ वो बहुत बड़ बड़ा दिन था मेरे लिए पर अवार्ड मुझे भी नहीं मिला और अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं मिला राजीव खंडेलवाल को दे दिया तो उससे अच्छा मुझे ही दे देते <laughs> तो चलिए ये तो बड़ा ट्रेजिडी वाला एक चीज़ आपने बताया चलिए ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कई बार हमें जो है जो भी सिचुएशन आता है वो हमारा इम्तहान लेता है बस हमें सब्र का थोड़ा सा धैर्य रखना है और उसके बाद फिर से हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं या मेहनत करते हैं तो आइए सब्र का फल हमेशा मीठा होता है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे जोड़ेंगे श्रुति जी को साहित्य जी को आप सुना है रिडमा दुबन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर तेरा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फिल्म फेस्टिवल लोना वाला से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और मेरे साथ अभी श्रुति एंड साहित्य हैं जिनसे हम लोग बातें की मुझे लगता है कि साहित्य की कुछ बातें आप तक पहुंचनी चाहिए तो मैं साहित्य से वापस जोड़ना चाहूँगा साहित्य आपका फिर से स्वागत है और मैं चाहूँगा कि अभी आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में बताएँ जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं इरफान खान और मुझे लगता है कि वो हमारे देश के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं और मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके जैसा कुछ थोड़ा बहुत काम कर पाऊं अच्छा जी बहुत पसंद है मुझे उनकी कोई फिल्म या कोई डायलॉग उनकी आ, कुछ उनकी एक फिल्म थी ऐशरा राय के साथ हालांकि उनके बहुत सारे डायलॉग बहुत खूबसूरत तरीके से वो लेते हैं लेकिन एक डायलॉग है जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया जिद होती तो बाहों में होती साहित्य बहुत ही अच्छा आपने बताया इरफान खान जो एक्टर है वो एक्टिंग उनकी अच्छी लगती है आपको और उनके डायलॉग डिलीवरी या फिर उनकी जो आ, स्टाइल है वो आप कॉपी करना चाहते हैं उनके जैसा कुछ करना चाहते हैं हमारी ओर से बहुत सारी दुआएँ बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको चलिए फिर से मैं श्रुति जी से जोड़ना चाहूँगा और श्रुति जी सोच रहे हैं कि क्या सवाल अब आएगा उसके लिए तैयारी कर रही हैं मन से <laughs> सवाल यही है कि आज के समय में एज ए एक्टर हमें आ, किस तरह से काम करना है किस तरह का पेशेंट रखना है या हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए तो सबसे पहली चीज़ एज एन एक्टर पेशेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है और डाउन टू अर्थ रहना सीखना पड़ेगा बहुत सारे एक्टर्स को बिकॉज आप जब अपने जॉब पे जाते हैं तो आप वहाँ पे टेंट्रेंस थ्रो नहीं करते आप अपना जैसे नाइन टू तो फाइव वाला आपका जॉब है तो आप वहाँ पर अच्छे से काम करते हैं तो फर्स्ट थिंग यही रहेगा कि डाउन टू अर्थ रहना सीखिए और आप आपकी इस जर्नी में आप बहुत से लोगों जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप सीखते हैं बहुत से लोगों के साथ हैं और आप मतलब आपके एक्को एक्टर से भी सीख सकते हैं आपके असिस्टेंट डायरेक्टर से भी सीख सकते हैं और आप इवन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने स्पॉट दादा से भी सीख सकते हैं ऑब्ज़र्व करके भी आप सीख सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई थिंक ज़्यादा फोकस एक्टिंग में करना चाहिए और थोड़ा इधर उधर मतलब बॉडी तो ठीक है बॉडी चाहिए बट अगर बॉडी है शक्ल और एक्टिंग नहीं है तो फिर वो कुछ उससे वैसा रहता है कि शो पीस के लिए शोपीस रखा, शोपीस रखा के है और उसको कुछ काम नहीं मतलब तो उसे उस आ, बस उसका वही काम है कि दिखावे के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट एक्टिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको करते रहना चाहिए आज प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय में जो भी एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आप को साबित करना चाहते हैं उन्हें बाहर का जो है एक्स, एक्सवाई जेड पे ध्यान ना देते हुए खुद के परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए लर्निंग जो है हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए ताकि हम जो हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि भाई फटाख दी से आपका रातों रात आप स्टार बन जा हो सकता है लेकिन उसके लिए उतना इंतज़ार उतना पेशेंस भी आपको चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया साहित्यन श्रुति आप सभी अपने करियर में अपने इस एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़े और अच्छा नाम करें ऐसी शुभ कामना के साथ चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं नए एपिसोड में और आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो दुश्मन नौका धन जान जाने जनार्दन पम पम पम जान जाने जनार्दन तरम पं